उसी प्रकार द्रोह न करने वाले यज्ञकर्ता इंद्र को प्रिय सबके द्वारा चाहने योग्य सोम को प्रणाम करते हैं अर्थ हे देवदीप्यमान सोम तू पवित्र होता हुआ दोनों लोकों को पुष्ट करने वाले धन को हमें भरपूर दे तू दाता के ग्रह में सब घरों को पुष्ट करता है अर्थ हे सोम मेघ जिस प्रकार वर्षा करता है उसी प्रक मन को उत्तम बनाने वाली बुद्धि को प्रेरित कर, तू पृथ्वी एवं दुलों पर के धनों को पुष्ट करता है, अर्थ हे सोम, निचोड़े गए तेरी सेवनीय एवं बेग से बहने वाली धारा, भेड़ के बालों से बनी हुई छलनी की ओर वीर के घोरों की भांति दौड़ती है, अर्थ हे ज्ञानी सोम, इंद्र, वरुण एवं मित्र के पीने के लिए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 अर्थ हे पवन सोम छलनी में स्थित तुझ हरे रंग के सोम को यज्ञ में द्रोह न करने वाले अपने माता की भांत प्रेम करने वाले जल उत्पन्न हुए बचड़े को गायों की भांत चाटते हैं अर्थ हे पवित्र सोम तू अपनी सुंदर किरणों के साथ सब ओर जाता है तथा महान यश को प्राप्त करता है तू दाता के घर में जाकर अपना पराक्रम दिखाते हुए तू संपूर्ण अंधकार का नाश करता है। अर्थ हे महान कार्य करने वाले सोम तू द्विलोक एवं पृथ्वी लोक को उत्तम रीति से धारण करता है। हे पवन सोम तू अपने महत्त्व से कवच को धारण करता है। इति सप्तमास्तके चतुर्थो ध्यायः अथ सप्तमास्तके पञ्चमो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 अर्थ निचोड़े गए अत्यंत मीठा आनंददायक और पवित्र सोमरस इंद्र के लिए बहते हैं हे सोमरसों तुम्हारे आनंद देवों के समीप जाएं अर्थ सोम इंद्र के लिए बह रहा है इस प्रकार देवों ने कहा तब अपने सामर्थ से सफ प्रशासन करने वाला वाचस्पति देव यज्ञ की कामना करता है अर्थ जल में स्तुति को प्रेरित करने वाला धनाई ईश्वरियों का अधिपति प्रतिदिन इंद्र का मित्र और सहस्रों धाराओं वाला सोम छाना जाता है अर्थ सबका पालन कोशन करने वाला धनवान ईश्वर्यशाली यह सोमरस सबको पवित्र करता हुआ छांटता है सभी प्राणियों का पालक यह सोम दोनों द्विलोक एवं पृथ्वी लोक को प्रकाशित करता है। अर्थ प्रिय एवं तेजयुत गायें इस आनंदकारी सोमरस को ग्रहण करने के लिए शब्द करती हैं। पवित्र होने वाले तेजस्वी सोमरस अपना मार्ग बनाते हैं।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 उसी प्रकार सबका भाई रूप यह सोमरस अपने कवच में छिप जाता है और जिस प्रकार कोई व्यविचारी व्यविचारिणी स्त्री के पास जाता है या जैसे कोई वर कन्या के पास जाता है उसी प्रकार यह सोमरस पात्र में बैठने के लिए जाता है अर्थ बल को सिद्ध करने वाला वह सोम वीर है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 गाय के चमड़े के ऊपर रखा हुआ बलशाली सोम शब्द करता हुआ इंद्र के स्थान की ओर जाता है द्वयुत्तर शततम सुक्तम अर्थ कर्ता पृथ्वी का पुत्र सोम यज्ञ की ज्वाला को प्रेरित करते हुए पृथ्वी एवं द्यू इन दोनों लोकों में रहने वाले सभी धनों पर अधिकार करता है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 दावा पृथ्वी की ओर जाता है अर्थ हे सोम तू हिंसा रहित यज्ञ में यज्ञ के तेज को अधिक प्रेरित करते हुए ज्ञान और प्रदत्त तेजों से अंधकार के समूह को जो लोक से नष्ट कर प्रयोत्तर शततम सूक्तम अर्थ हे स्टोता जिस प्रकार सेवक अपना वेतन लेते हैं उसी प्रकार तू पुनानाय पवित्र होने वाले ज्ञानी स्तुतियों से आनंदित होने वाले सोम के लिए उन्नत दायक वाड़ी प्रदान करो अर्थ गांव के दूध से मिश्रित होता हुआ सोमरस भेड़ के बालों की बनी छालनी की तरफ जाता है पवित्र होता हुआ हरित रंग का सोमरस तीन स्थानों पर बैठता है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 इन दो प्रकार के बलों को देने वाले सोम को तैयार करो